विवेक चुड़ा मुक्ति कैसे होगी शिष्यवाच भ्रवीणाप्य वास्तु जीव भाव पर तदुपाधेरनादिवान्ना देनाशिष्यसे शिष्य हे गुरुदेव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 भ्रम के अतिरिक्त और किसी प्रकार संबंध नहीं हो सकता स्वयस प्रत्यबोधनंदेह भ्रंत्या प्राप्त जीव जीवभावो न सत्यो मोहापाये वस्तु से साक्षी निर्गुण अक्रिय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 तभी तक प्रमाद मिथ्या ज्ञान से प्रकट हुए इस जीव भाव की सत्ता है कार्यस्य अनादिवैद्या्यथते उत्पन्नायां तो विद्या कमनाद्यपि प्रबोधे स्वप्नवर्व सह मूल विनश्यती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 अनाद्यपीद नो निभाव स्फुटम अनादेर विध्वंस प्राग्भाव से वीक्षिता यह जीव भाव अनादि होने पर भी प्राग्भाव के समान नित्य नहीं है क्योंकि अनादि प्राग्भाव का भी ध्वंस होना देखा ही गया है यद संबंधात् यदु्युपापरिकमने जीवत्व नतोन तोेण विलक्षण संबंध संबंधस्वात्मनो बुद्ध्या मिथ्या ज्ञानपुरृत्तिर्भव सम्य ज्ञान न्यता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 ततो विवेक कर्तव्य प्रत्यगात्मा सुधात्मनो उस ब्रह्मात्मक ज्ञान की सिद्धि आत्मा और अनात्मा का भली प्रकार विवेक पार्थक्य ज्ञान हो जाने से ही होती है इसलिए प्रत्यत्मा और मिथ्यात्मा का भली प्रकार विवेचन करना चाहिए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 असन्नृत्तौ तो सदात्मना स्फुट प्रतीतरेत भवे प्रतीच तराश करणीय सदात्मन साहिवस्तुन सत्य आत्मा के विचार से असत्य की निवृत्ति होने पर इस प्रत्यय आंतरिक आत्मा की स्पष्ट प्रतीति होने लगती है अतः अहंकार आदि असदात्माओं का भली प्रकार बाध करना ही चाहिए अतो परात्मा स्याद् ना पर शब्दभाकड़ परिछिन्नतु दिश्यवाद विचारिन्ना इष्य से अतएव विज्ञान में शब्द नित्य से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 प्रियादि श्यादनंदमियाकोदय पुण्य सातनांद स्वयं भूप्नंद्र साधु तुम्मात्र प्रयत्न विना आनंदस्व आत्मा प्रतिबिंबसे चुंबित तथा गुण से प्रकट हुई आनंद है अपने अभीष्ट पदार्थ के प्राप्त होने पर प्रकट होती है पुण्य कर्म के परिपाक होने पर उसके फल रूप सुख का अनुभव करते समय भाग्यवान पुरुषों को उस आनंदमय कोश का स्वयं ही भार होता है जिससे संपूर्ण देहधारी जीव बिना प्रयत्न के ही अति आनंदित होते हैं आनंदमय कोशुप्त स्फूर्तिरोत्कटाम स्वप्न जागर जोष्ट संदर्शनादिना आनंदमय कोश की उत्कट तीव्र प्रती तो सुसुप्त में ही होती है तथापि जागृति और स्वप्न में भी इष्ट वस्तु के दर्शन आदि से उसका यंचित भान होता है नैवायंदमय परात्मा सोपाधिककृतिर्विका कार्यतोसुक तो क्रियाया विकार संघात समातवा यह परमा आनंदमय नहीं है क्योंकि आनंद उपाधि युक्त एवं प्रकृति का विकार है शुभ कर्मों का कार्य है और प्रकृति के विकारों की के समूह स्थूल शरीर के आश्रित है पंचापि को निषेधे युक्त श्रुते तेधावधि साक्षी बोध रूप वशिष्य श्रुति के अनुकूल युक्तियों से पांचों कोशों का निशेष कर देने पर उनके निशेष की अवधि रूप शुद्ध बोधस्वरूप साक्षी आत्मा बच रहता है यो यमात्मा स्वयं ज्योति पंचकोश अवस्थात्रय साक्षी अवस्थात्री सन्निविर निरंजन तस्वरूप सविज्ञेय स्वात्म विपस्ता इस प्रकार जो आत्मा स्वयं प्रकाश अन्नमयादि पाचों कोषों से पृथक तथा जाग्रत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं का साक्षी होकर सत्रुप निर्विकार निर्मल और शुद्ध सत्वरूप है उसे ही विद्वान पुरुष को अपना वास्तविक आत्मा समझना चाहिए